अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या से आगे अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति चरण मूर्तिश्री श्रीमदयचरण भक्तिवेद्य संस्थाचार्य के द्वारा ओम ओं अज्ञानी ज्ञाजनशलाकक्षुन्मील श्रीगुरव श्री चैतन्य मनोभी भगवान अभी स्वधर्म की दृष्टि से उसकी गिनती से बताना शुरू कर रहे हैं अर्जुन को कि स्वधर्म को भी यदि देखें तो भी आपको युद्ध करना चाहिए उससे लाभ होगा तो पिछले दो श्लोक में भगवान ने बताया कि स्वधर्म की दृष्टि से भी यदि देखे तो भी तुमको शोक करने की जरूरत है चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से श्रेय और कुछ भी नहीं है धर्मयुद्ध में भाग मिलने से क्योंकि धर्मयुद्ध में यदि वो मरता है तो मरता है तो स्वर्ग जाता है और यदि जीता है तो पृथ्वी को भोग कर सकता है और फिर भगवान कहते हैं कि और ऐसे क्षत्रिय तो बहुत ही आ, क्या बोलते हैं फॉर्चुनेट भाग्यशाली है सुखी न क्षत्रिय अखबार ऐसे बहुत ही भाग्यशाली क्षत्रिय जिनको अपने आप से इस प्रकार के युद्ध का मौका मिल जाता है जिससे स्वर्ग के द्वार खुले हो जाते हैं स्वर्ग द्वार अपृतम तो इसलिए तुम तो भाग्यशाली हो कि युद्ध प्राप्त हुआ इसलिए चिंता मत करो स्वधर्म को भी ये सोचते हो तो अथ इमम इम संग्रामम न न कर स्वधर्म की पापम और यदि अथ और यदि अथ चेत आप इम धर्मियम ये जो धर्म है यानी अपना स्वधर्म है युद्ध करने का संग्रामम युद्ध न नहीं करोगे और यदि तुम युद्ध करने का अपना धर्म नहीं करोगे ततह तो फिर उससे स्वधर्मम कीर्तिम की स्वधर्म और कीर्ति अपनी कीर्ति दोनों हित छोड़ करके पाप में वापसी पाप को प्राप्त करोगे यदि तुम अपने युद्ध करने के इस धर्म को पालन नहीं करोगे तो उससे तुम अपना स्वधर्म और कीर्ति दोनों को छोड़कर के पाप को प्राप्त करोगे भगवान पे कह रहे हैं। किन्तु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना नाश यश खो तो धर्म नहीं करने से पाप प्राप्त होता है। हैत्पर्य अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था शिकारी के वश में शिवा शिवजी से युद्ध शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर्ग के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु तो उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से ही नहीं अपितु तो युद्ध से पलायन करने के कर... दूसरे शब्दों में वे युद्ध करने से नहीं अपितु तो युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा नहीं स्वधर्म छोड़ना वो नरको उसके बारे में आएगा कीर्ति के बारे में आगे वाले स्टोक में आएगा अभ्यास हुआ का तो मतलब दोष लगने से अपने तो यहाँ पे बता रहे भगवान कि अर्जुन स्वधर्म की तो बात है ही कि वो स्वधर्म छोड़ेगा तो छोड़ेंगे तो आ, आ, पाप प्राप्त होगा इसके अलावा अर्जुन बहुत ही विख्यात योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है बड़े बड़े देवताओं से उनको वर प्राप्त हुए हैं अपने गुरु से ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वो अपने गुरु को भी मार सकते हैं सोचो तो कोई गुरु ऐसा वर देगा किसी को आप गुरु बने और अपने अपने शिष्य को ऐसा वर देंगे कि आप मार देना आप मार सकते हो मुझे देंगे ऐसा वर इसलिए ऐसे लोगों को गुरु नहीं बनाया जाता गुरु आप ऐसे गु, लोगों को गुरु नहीं बनाया जाता जो अपने बारे में सोचते हैं, गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है पूरी सही से नहीं सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो इसलिए इसको कम देता <tweak> <tweak> देना को द्रोड़ाचार्य थोड़ा आसान क्या को से आसान कार्य तो क्या था मतलब तो आपके भी कहा बोल गुरु अपने बारे में नहीं सोचता है कि मैं उसको ये विद्या दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा मुझे मार देगा ऐसा नहीं हो जाए वही मतलब वो तो था नहीं था। ये उनका गुण दिख रहा है यहाँ पे अर्जुन से इतना प्रसन्न है की अर्जुन तुम मुझको मार भी सकते हो चिंता मर कर ऐसा उनको वर दे देते द्रोणाचार्य <laughs> और जब जबकि उनको पता है कि अश्वत्था जब तक जीवित है तब तक मैं नहीं मरूंगा द्रोणाचार्य तो तब भी जीवित है अश्व द्रोणाचार्य को वर था ना अश्वत्था जब तक जीवित है तो चार्य नहीं मरे ऐसा कुछ था ना अभी तो, तो, तो, तो पूरी बात आई कि अश्वत्थामा मर गया इस प्रकार से झूठ बोलना पड़ा ताकि द्रोणाचार्य को मार सके द्रोणाचार्य के लिए वो मर गया ऐसा कुछ था द्रोणाचार्य के लिए द्रोणाचार्य ने खुद से ही वो अपने बाद में कटा आ, बाद प्राण प्राण दिए ना, के तो थे, तो, थे। तो, आप तो, नहीं तो नहीं गए निकल आप थोड़ी लग अर्जुन ऐसे प्रख्यात ये सब चीजों के लिए और अभी अभी वो युद्ध से चला जाएगा, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन तो करुणा वाला जाए होगी ना ना ऐसा कोई नहीं सोचेगा सब सोचेगा ये तो डरपोक है कोई ये नहीं सोचतेगा की वो तो करुणावर करुणा वही बताए तो नहीं होती ठीक है जुन बोलते अरे वापस मार्डू मारे कल वापिस अपने उनकी थोड़ी कोई बुराई होती ना नहीं युद्ध तो होता है ना अर्जुन नहीं होते तो भी युद्ध तो और वो लोग यही सोचते क्या ये तो कायर है नहीं मैसे नहीं बोल रहा कैसे बोल नहीं वापस बंदू भी अपना नहीं है ये लीजिए मतलब भगवान की तरही थी वो सोच भगवान की करता है पर मान लीजिए भगवान ने बस छोड़ो यूज नहीं करना हम हम सब सब तो पांडव लोग कायर निकले जब युद्ध की बात आई तो भाग गए राज्य सौंप करके नहीं पॉइंट यही है ना हम क्या सोचेंगे वो लोग तो भले ही बाकी बाकी जनता लोग भी यही सोचेगी ये तो सब कायर थे क्यों वो भाग्य नहीं, हाँ, कोई, कोई, कोई तो नहीं सोच सकती है यहाँ पे तो सब खासकर ये सब क्षत्रिय लोग जो दूसरे वो सब गालियाँ देंगे कि ये देखो कैसे कायर के बच्चे परत वंश का नाम डूबा दिया उनके लिए तो हो गया ना भी युद्ध युद्ध युद्ध छोड़ा वैसे वैसे तो युद्ध करने से कीर्ति कीर्ति कीर्ति फिर होनी है है है यदि होती तो युद्ध करने से फिर ना? ना? ना? तो फिर अभी अभी अभी नहीं अकीर्तिम चा भूता कथय संभावित च की मरणादती तो जो लोग हैं वो कथई सं वो बोलेंगे आपकी अपकीर्ति बोलेंगे और जो एक क्षत्रिय है उसके लिए तो अपकीर्ति मरने से भी बदतर है लोग सदैव तुम्हारे अपयस का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है त्पर्य अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं वे कहते हैं अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम यदि युद्ध भूमि से भाग अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कोगा तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपर्ति मृत्यु से भी बुरी है अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए युद्ध में मर जाना ही श्रेयस् करोगा इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अभी तो तु यू तुम्हें मरे बोलेगा मैं तो चला जाऊंगा फिर लोग बोलने दो कुछ जो बोलते लोग तो तो हजार चीज बोलते मुझे उससे क्या? मैं तो सबका मुंह बंद कर सकता हूँ तो भगवान बोले तुम्हारे लिए लोग हजार चीज बोले वो मरने से ज्यादा खराब है इसलिए अच्छा है मर जाओ मरना जाती रिजियत मरना जाती और कम से कम तुम्हारा नाम लोग मेरे साथ लेते हैं तो तुम्हें चार गाली देंगे तो एक मुझे भी देंगे ये, तार ये, ये ये तो कायर अर्जुन का मित्र था तो कम से कम वो मेरा तो ध्यान रखो इसलिए युद्ध में मर जाओ कायर ही था रण छोड़ लिया एक बार तो दूसरी बार भी छोड़ लिया उसका मित्र भी ऐसा ही है <laughs> पूजा मतलब होता है ना, ना, ना दो मित्र होते एक मित्र ने कुछ खराब काम किया चार गाली इसको देंगे एक उसको भी भी दे देंगे उसके मित्र को वो भी उसकी कुछ ऐसा ही होगा कुछ नहीं किया तो भी एक गाली दे देंगे इसलिए भगवान कह रहे है कि तुम मेरे मित्र मेरा नाम खराब मत करो इसलिए कम से कम उसके लिए लड़ो भया दृणा दुपरतम मनश्यंते तब त्वाम ये चम बहुमतो भूत लाघव कि भय के कारण भयाद रणादरतम रण से तुम भाग गए मनस्यंत ऐसा मानेंगे तो आम तुम्हारे लिए महारथा जो महारथी लोग है वो ऐसा मानेंगे कि तुम भय से रण से भाग गए और फिर आ, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा तो यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे तात्पर्य भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा तो अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे की तुमने अपने भाइयों तथा पिता पर दया करके युद्ध भूमि छोड़िए वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्धभूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा अवाच्यवादांश बहून वदिष्य तवाहिता निंदन स्तव साम तुख तरम नुकि और अवाच्य वादांश जो जो नहीं बोलने चाहिए ऐसे शब्द बहुत सारे बहुन वंति बोलेंगे कौन तव अहिता हा? आपके जो अहित चाहने वाले वो लोग आपका जो अहित चाहने वाले लोग हैं वो ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे बहुत सारे जो नहीं बोलने चाहिए निंदन तस् तब और आपके सामर्थ्य की निंदा करेंगे तथो दुख तरम नुकिंग इससे और ज्यादा दुखमय और क्या इससे और ज्यादा दुखमय क्या हो सकता है तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की उकहा, का उपहास करेंगे तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है तात्पर्य प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है पहले बताया था ना भगवान ने अनार्य जुष्टम स्वर्गीम क्लिबियम मासम गार था क्लीब क्लीब मतलब जो नपुंसक, जो मनुष्य नहीं है जो जो पुरुष भी नहीं है स्त्री भी नहीं है सामान्य रूप से इसको उपयोग किया जाता है जो डरपो के उसके लिए डरपो को देखे हुँ? मर्द या पुरुष का लक्षण है कि वो साहसी होता है उस तरह से, लब से के वो मतलब ऐसा ही समझिए एग्जैक्टली उस प्रकार से मत लीजिए पुरुष है तो, तो उसको डर नहीं लगता और स्त्री तो डरती है पर वो स्त्री तो है ही नहीं तो पुरुष भी नहीं आना पर पुरुष के शरीर स्त्री के स्त्री के गुण भी नहीं कैसे तो ऐसे भगवान ने पहले बताया कि तुम को नपुंसक हो ये तुमको नपुंसक नपुंसकतापन तुमको शोभा नहीं देता है नपुंसक मत बना मर्द बनो नहीं ये आपको शोभा नहीं देता है हृदय का जो दौरबलि है जो क्षुद हृदय दौरबलि उसको छोड़ करके लड़ो उठो और लड़ो और ये क्या सब शब्द रखा है नहीं लड़ूंगा ये तुमको शोभा नहीं देता है ये आर्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता यह अनार्य जुष्ट में आर्य व्यक्ति जो वर्णाश्रम के धर्मों को पालन करते है उनको ये शोभा नहीं देता है और ये स्वर्ग है मतलब स्वर्ग को ले जाने वाला नहीं नर्क को ले जाने वाला है और कीर्ति कीर्ति कर्म को खत्म कर देने वाला अकीर्तिक्रम की उसको स्थापित किया अभी भगवान ने तो अनार्य दुष्ट आर्यो को शोभा नहीं देता है प्राप्ति नहीं करते हतो वापस स्वर्ग जीवा भोक्षसी महीम तस्मा कौंत युद्धा हतो वा होगा होना चाहिए सी सी ओ यदि मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे जीतवावा व भोक्षसे मही यदि जीतोगे तो इस मही पृथ्वी को भोग करोगे तस्माद इसलिए उत्तिष्ठ उठो कौनते हे कौनते युद्धाय युद्ध करने के लिए कृत निश्चय निश्चय करके समझना है कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे अतः दृढ़ नि दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो अभी जो पिछला बताया था उसको समराइज कर दिया यहाँ पे संक्षेप में बता दिया भाई क्या करना है दोनों तरफ से लाभ है युद्ध करने से यदि मरोगे तो, तो स्वर्ग में जाओगे जीतोगे तो पृथ्वी को भोग करोगे इसलिए युद्ध तो करो ही तो जी जो टीवी ऐसा कुछ नहीं क्या भगवत गीता था तो थी उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा ना बस दोस्त बोले यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी फिर भी उसे युद्ध करना था क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक पे सुखे दुखे समय कृत लाभ लाभ उजया जय तथ युद्धा युजस्व नाप सब कुछ वैश्व के लिए युद्ध अर्जुन के लिए युद्ध है वैश्व के लिए कृषि है गोरक्षा है अपना नियत कर्तव्य करना है उससे चाहे मृत्यु भी कोई नहीं हो जाए बात जाएगा मतलब तो नियत कर्तव्य करते हुए मरे तो भी कोई नुकसान नहीं है नुकसान मतलब लाभ होगा स्वर्ग जाएं। जाएंगे स्वर्ग जाएंगे नियत करते हुए सही से करेंगे तो जाएंगे स्वर्ग वो आपके नियत करते हुए का जो रिजल्ट लिखा है वो मिलेगा शास्त्र में स्वर्ग मिल जाए उनका सबका स्वर्ग होगा ऐसा जरूरी नहीं है प्राणों प्राणों तो वही है तो वो है? क्या? क्या वो देखना पड़ेगा। सीधा तो सीधा प्राणों में तो ये युद्ध लड़ रहे हैं सभी क्षत्रिय युद्ध में लड़े ऐसा जरूरी भी नहीं है क्योंकि युद्ध का मौका भी मिलना चाहिए लभनते युद्धम तो वो लग गया देखिए हर एक व्यक्ति का जो जो नियत कर्तव्य है उसका जो परिणाम बताया है वो परिणाम होता है धीरे धीरे धीरे धीरे प्रगति होती है जरूरी नहीं है भुणी सभी लोग स्वर्ग सीधा पहुंचते हैं मैं शूद्र लोग युद्ध में वो तो क्षूद्र लोग जब युद्ध में है तो वो तो पूरा युद्ध का ही भाग है जो क्षत्रिय का परिणाम है वही उनका भी होगा युद्ध तो पूरा क्षत्रिय वस्तु ही गिनी जाती है अभी उसमें मदद करने वाले हो सकते हैं कोई तो उनको तो वही परिणाम प्राप्त होगा ना जो मदद करने वालों को भी वही परिणाम प्राप्त होगा हो दो तो पूरा होता है यज्ञ चल रहा है तो उसमें जो पशु की भी बलि होती है तो पशु भी जाता है <laughs> लेकिन इसका अर्थ ये नहीं एक पशु स्वर्ग जला जाता है जाता। लेकिन जो यज्ञ में बलि हो रहा है वो जाएगा यज्ञ वाले जाते हैं लेकिन इसका दिया नहीं कि कोई भी पशु जला जाएगा इसी तरह शुद्र अपना कर्तव्य कर रहे हैं लेकिन जब युद्ध में वो कर रहे हैं ये चीज क्योंकि युद्ध का एक विशेष यहाँ पे औचित्य है तो उसमें जो भाग लेने वाले सब जा रहे हैं तो ये भी साथ में चलेगी हमेशा जाने को मिलता है नहीं ना तो अभी भगवान बता रहे हैं एक और कि ये तो चलो स्वर्ग नरक की बात हुई और यदि कोई भी व्यक्ति युद्ध करता है या अपना कर्तव्य करता है उससे कुछ लाभ नहीं प्राप्त करने के लिए अभी तक तो लाभ की बात हुई तुमको स्वर्ग मिलेगा तुमको ये मिलेगा तुमको ऐसा मिलेगा फिर तो लाभ नहीं करने की इच्छा से भी निष्काम रूप से करता है तो भी उसको पाप नहीं लगता है तो ये एक और उच्च स्तर है चेतना का एक चेतना का स्तर के मैं कार्य करूंगा इससे मुझे ये लाभ होगा या ये नुकसान से बचेंगे ये एक चेतना का स्तर है दूसरा स्तर उससे ऊपर है कि लाभ हो चाहे नुकसान हो उसकी नहीं पड़ी है केवल कार्य करने के लिए कर रहा है धर्म के लिए अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तो ऐसा कार्य करने पर भी वो कार्य से बंधन नहीं होता है तो सुखे दुखे समय कृतवा सुख और दुख में समान करके समान चेतना करते सुखे दुखे समय कृत लाभा लाभ जया जाओ लाभ अलाभ में जय पराजय में कोई भी स्थिति आए आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें कोई भी स्थिति आए आपको सुख मिला कि दुख मिला लाभ मिला कि हानि हुई जीत मिली के पराजय मिली ये सब अवस्था में आप समान रूप से उसको देख रहे हो उसकी चिंता नहीं कर रहे तो उस प्रकार से करके तुम युद्ध करो तथा युद्धाय युजस्व नापाव इस प्रकार से तुम युद्ध करोगे तो पाप प्राप्त नहीं होगा तुम सुख या दुख हानि या लाभ जीत या विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो तो तो युद्धा युद्ध करने के लिए युद्ध करो मतलब कर्तव्य निष्ठ दृष्टि से युद्ध करो क्योंकि ये मेरा कर्तव्य इसलिए मुझे युद्ध करना है चाहे लाभ हो चाहे पराजय हो ऐसा करने पर तुम्हे कोई पाप नहीं लगेगा ये उच्चतर दृष्टि है कि हमको अपना कर्तव्य कर्तव्य बोध की दृष्टि से करना चाहिए स्वर्ग जाने की दृष्टि से नहीं स्वर्ग मिलता भी हो तो भी इस प्रकार से जब करेंगे तो हम वो पाप पुण्य के फल से बचे रहेंगे तो ये कर्तव्य निष्ठा का स्तर ये सत्व गुण का स्तर है तात्पर्य अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है कृष्ण भवर के कार्यों में सुख या दुख हानि या लाभ जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए अतः भौतिक कार्यो का कोई बंधन फल नहीं होता जो कोई सत्तो गुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं किंतु जो कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वो सामान्य कर्म करने वाले समान समान के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता भागवत में ग्यारह पांच में कहा गया है देवर्षि भूताप न देवर्षि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उससे उसके पितर ही क्यों न हो इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी अप्रत्यक्ष रूप में मतलब इनडायरेक्टली ये संकेत किया है कि मैं चाहता हूँ इसलिए युद्ध करो डायरेक्टली ये वर्णाश्रम संकेत है कि वर्णाश्रम जैसे सत्व गुण में कार्य करो तुम अपने लिए मत करो केवल अपनी ड्यूटी समझ अपना कर्तव्य समझ करो लेकिन कर्तव्य निष्ठा वास्तविकता में होनी चाहिए भगवान के आदेश के ऊपर इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप में ये संकेत दे रहे हैं भगवान कि युद्ध के समय चेतना क्या रखे तो हमको भी हमारी चेतना उस प्रकार से रखनी चाहिए कि हम अपना जो नियत कर्तव्य करते हैं वो लाभ के लिए नहीं करें किंतु अपने कर्तव्य अपना कर्तव्य इसलिए उसको करे वो चेतना में करें तो इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत जल्दी होती है हाँ तीन गुण में लोग कार्य करते हैं कर्ता तीन गुणों में होते हैं करने वाले क्रिया करने वाले उसको कर्ता कहते हैं सत्व रज और तम। तो सत्व गुण में जो कर्ता है वो कोई भी कार्य कैसे करता है केवल और केवल अपना धर्म समझ करके ये मेरा कर्तव्य इसलिए मैं कर रहा हूँ कर्तव्य मिति निश्चितम अच्छा कुछ श्लोक है मुझे पूरा नहीं पता है अठारवें अध्याय में तो वो सत्वगुण का व्यक्ति है वो कार्य करते हुए ये नहीं देखता है कि मुझे इससे लाभ कितना होगा लेकिन वो करते हुए समझ के करता है रजोगुण का व्यक्ति कौन है रजोगुण में कौन करता है जो कार्य करने के पीछे उसका उद्देश्य है कि उससे मुझे कुछ फल मिलेगा और उस फल को प्राप्त करता है और वो फल के लिए वो कार्य करता है वो फल स्थूल हो सकता है पैसा अनाज इंद्रिय तृप्ति इस प्रकार से कुछ मिले उस प्रकार से स्थूल हो सकता है या तो सूक्ष्म फल भी हो सकता है कि मेरा नाम होगा मेरा सम्मान होगा लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी सही ये दोनों प्रकार से रजोगुण में कार्य कर रहा है और समोगुण का कार्य करने वाला कौन है जिसको कुछ भी पड़ी नहीं है कभी किया।, कभी किया कभी नहीं किया कैसे करना है कार्य शास्त्र के अनुसार है नहीं है ये ठीक है आलस्य युक्त हो कर केमोगुण का या किसी को हानि पहुंचाने के लिए ये तमोग के कार्यकर्ता करता है इसलिए भगवान कह रहे हैं आज इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने रजोगुण वाला बात बताई तुम्हारा नाम होगा सम्मान होगा नहीं तो सम्मान डाउन हो जाएगा तुम पृथ्वी को भोग करोगे तो स्वर्ग में जाके भोग करोगे स्थूल इंद्र तृप्ति ये सब बताया लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं वो सब भी निम्न है तुम सत्योगुण में रह करके कार्य करो ये बता रहे हैं भगवान और इनडायरेक्ट ये बता रहे हैं क्योंकि मेरी इच्छा इसलिए करो भाई वो निर्गुण हो गया भगवान की इच्छा इसलिए कार्य करो हमें समाप्त हो गया अभी कल से करेंगे यहाँ पे थीम ये वाली थीम भी समाप्त तो होती है अब तक पहली थीम थी कि शरीर और आत्मा के बीच भेद बता करके फिर भगवान बोल रहे हैं इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं इसलिए तुम लड़ो तो जी दूसरी जी थीम में आया कि तुमको स्वधर्म की दृष्टि से भी दो देखो तो भी तुमको लड़ना चाहिए उसी से लाभ है हाँ सही उसी से लाभ है बाकी लाभ नहीं है जो भी कीर्ति भी प्राप्त होगी स्थूल इंद्र भी प्राप्त होगी अड़तीसवे श्लोक में भगवान ने हिंट दी कि तुम सत्व गुण में कार्य करो अभी उनचासवे श्लोक से भगवान उसको विस्तार में बता रहे हैं कि अभी तक तो संख्य योग से बताया अभी तुम बुद्धि योग सुनो कि जिससे तुम्हारा कर्म बंधन भी खत्म हो जाएगा पाप पुण्य सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो बुद्धि योग तुम सुनो उस प्रकार से कैसे युद्ध करना है बुद्धि योग में स्थित होकर के वो भगवान बताए अरे कृष्ण तो उपाध की जाए श्रीमद भगवत गीता ऐप की जाए